श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्क अथ मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा उधार शेषोवाच एवं चर्चित संकल्प भगवान्मधुसूदन आस सादाथ चाड़ूरम मुष्टि रोहिणीसुता श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने चारूढ़ आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया जोड़ बद की दिए जाने पर श्री कृष्ण चारूढ़ से और बलराम जी मुष्टिक से जा जाए हस्ताभ्याम हस्तोदा पदभ्या विच कर सुर प्रसयीसा वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे अरत्नी द्वे अरत्नी भ्याम जानुभ्याम चाहुनी जानु शि शेषो रो रोन्य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 इधर उधर घुमाते दूर ढकेल देते जोर से जकड़ लेते लिपट जाते उठाकर पटक देते छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे उत्थ न उन्नयन चाल नाप नस्परम जगी संतो इस प्रकार एक दूसरे को रोकते प्रहार करते करते और अपने जोड़ीदार को पहाड़ देने की चेष्टा कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता हाथों में पकड़कर ऊपर ले जाता गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पाव इकट्ठे करके गांठ बांध देता बलवद्युद्धम समेता उचो परिक्षित इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावस्थ आपस में बातचीत करने लगी महा बता ये महान यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बलि पहलवानों और निर्बल बालकों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 इनकी किशोरावस्था है इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है यहाँ ये और कहा वे धर्म समुष्ठे न स्थेयम तरह चे जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोलंघन का पाप लगेगा सखी अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहां कभी न रहे यही शास्त्र का नियम है न नुस्मरण नुत देखो शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती है वलगत शत्रु कृष्णस्य भजनाम्बुजताम समवाप्योक्तम पद्म को शुभी देखो देखो श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसी ही शोभा दे रही है जैसे कमल कोश पर जल की बूंदेप्रलोचनमुष्टिकम प्रति सामर्स भाष संखियो क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण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 आनंद से विचरते हैं गोप्य तप किमचर मुश्य रूप लावण्य सारूर्धमन सिद्धम दिग्भि दुराप एक धाम यश स श्री स्वर से सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है लावण्य का शार, संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है तो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं गहने कपड़े से भी नहीं बल्कि स्वयं सिद्ध है इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है नित्य है समग्र यश सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित है सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है वह तो गोपियों के ही भाग्य में बदा है यादो हने वहने मथनो पले पेखे खनार भरुद क्षण तो मार्जनाधो गायन्ति ब्रज की गोपियां हैं निरंतर श्री में ही चित लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से आसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं वे दूध दूहते दही मथते धान कूटते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 जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया पितरावन वन वन तप्तेम बुद्ध योर बुध स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता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 बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया न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 तथे मुस्टिक पूर्व स्व मुस्टेन इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घुसा मारा इस पर बलि बलरा जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया प्रवेश मुख तो व्यसोपातोपस्थे वाताहते लगने से वह काँप उठा और से उखले हुए के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा तत कूट मनु प्राप्त राम प्रहरताम अवधि लीलियां वाम मुष्टिना हे राजन इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला तरह वही शलह कृष्ण पादापहत शीर्षक नो शल कावी तु उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिया इस प्रकार दोनों धराशाई हो गए चारूहरे मुस्टिके कूटे सले तोसल के हते शेशाह सर्वे प्राण जब मुस्टिक कूट सल और तोसल ये पांचों पहलवान मर चुके तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहां से भाग खड़े हुए गोपान वृश्य मेतु बलगंतोरू तनुपरू उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने के ग्वाल भालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे जना प्रजा सर्वे कर्मणा राम कृष्ण यो कंसम विप्रमुख्या साधव साध, साध भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर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 शत्रुओं से मिला हुआ है इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो एवं कंस इस प्रकार बड़ बड़ कर कर रहा था कि अविनाशी भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछल लीला से ही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 अत्यंत दुस्साह है जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया मंचात तस्ोपरिष्ठा स्वयं अब जना पास आत्मतंत्र इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे रंगमंच से भूमि में गिरा दिया फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े तम संचकर शू बहु भम जगतो विपश्यत हा हे तब्द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 भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेश भाव से ही क्यों न किया गया हो उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई सारूप्य मुक्ति हुई जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है तस्या अनुजा तस्तरो कंकन्या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 तत्रा महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मी स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आई शया वीर श्याम पतिनालिंग विलेपो विलयपुर पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू भाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी हा नाथ प्रिय धर्म करुणा वत्सल प्रयाहते न निहिता व्यम ते सगृह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 और प्रलय के आधार है यही रक्षक भी है जो इनका बुरा चाहता है इनका तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता श्री सुबाच राज्य भगवान लोक भावनालौक संस्थान हता नाम समय श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाड़ बढ़ाया सांत्वनादि फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रिया कर्म होता है वह सब कराया। पितरम से सांतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की देवकी वसुदेव जगदीश्वर संधन हो पुत्रो स किंतु अपने पुत्र के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे आरम्भ्याम सहीतायाम दसम स्कूर्वाधे कंसवधो नाम चतुच्वार